श्री गर्गसहिता श्री बलभद्र खंड दसवां अध्याय श्री बलभद्र जी की पूजा पद्धति और पटल दुर्योधन ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं यह बताने की कृपा कीजिए कि की गोपियों के यूथ को श्री गर्गाचार्य जी ने बलभद्र पंचांग किस प्रकार प्रदान किया था प्राण विपाक मुनि बोले कुरुराज एक बार गर्ग जी यमुना स्नान करने के लिए गर्गाचल से चलकर व्रजपुर में पधारे यमुना जी की तट की ललित लताएं पवन के प्रवाह से हिल रही थीं पुष्पों के सौरभ से मत्त हुए भ्रमणों के समूह गुंजार कर रहे थे इस प्रकार के यमुना तट पर एक निकुंज के नीचे एकांत में श्री गर्गाचार्य भगवान बलराम और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे उस समय गोपियों ने आकर उनको प्रणाम किया उनको स्मरण हो आया कि हम पूर्व जन्म की नागेंद्र कन्याए हैं तब उन्होंने बलभद्र जी को प्राप्त करने के लिए गर्ग जी से सेवा का साधन पूछा कन्याओं के इस अनुपम भक्ति को देखकर उनके उद्देश्य की सिद्धि के लिए गर् गर्ग जी ने उनको पद्धति पटल स्त्रोत्र कवच और सहस्त्र नाम यह पंचांग साधन प्रदान किया अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो जिसमें पद्धति पटल स्त्रोत्र कवच और सहस्त्र नाम साधन के ये पाँच अंग होते हैं उसे पंचांग कहते हैं दुर्योधन ने कहा ब्रह्म गुरुदेव आप भक्त हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप कृपया बलराम जी की पद्धति का वर्णन कीजिए जिसे जानकर मैं सिद्धि प्राप्त कर सकू प्राण विपाक मुनि बोले राजसम जिससे महाप्रभु बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं उस बलभद्र पद्धति के नियम सुनो वे भगवान बलराम जी सहस्त्र मुख वाले हैं समस्त भुवनों के अधीश्वर हैं बहुत से दान और तीर्थ सेवन से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती वे तो केवल अन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं श्री हरि के बड़े भाई उन बलराम जी की भक्ति सत्संग के द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है दिन में प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है वे ही सिद्ध पुरुष है ब्राह्मण मुहूर्त में उठते ही भगवान राम कृष्ण के नामों का उच्चारण करे फिर गुरुदेव को और पृथ्वी को मन से प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखे तदनंतर स्नान आत्मन करके निर्जन में कुशासन पर बैठ जाए दोनों हाथ गोद में रख ले और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर कर परमदेव सनातन हरि भगवान श्री बलराम जी का ध्यान करे उनका गौर वर्ण है उन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है वे वनमाला से विभूषित है बड़ी मनोहर मूर्ति है ऐसे हलधर भगवान बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य उनका ध्यान करना चाहिए साधक को चाहिए कि वह बाहर भीतर से पवित्र हो मौन धारण करे और क्रोध का त्याग करके तीनों काल में संध्या बंधन करे मन में कोई कामना लोभ और मोह न रहे सत्य भाषण करे दितेंद्रीय होकर एक बार मात्र पायस का भोजन करे दो बार जलपान करे पवित्र रेशमी वस्त्र पहने और जमीन पर शयन करे इस प्रकार छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर एकाग्र मन थे भजन करने पर संपूर्ण कारणों के कारण परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री, श्री शंकर जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं महाबाहु कौरवराज इस प्रकार मैंने महात्मा बलभद्र जी की पद्धति का वर्णन किया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो दुर्योधन ने कहा मुनिराज अब देवदेव बलराम जी का पटल सुनाइए जिसका साधन करके मैं सदा उनके चरण कमलों की सेवा कर सकूं प्राण विपाक मुनि बोले भगवान बलराम जी का पटल महान गोपनीय और सिद्धि प्रदान करने वाला है इसे पहले ब्रह्मा जी ने एकांत स्थान में महात्मा नारद जी को दिया था पहले प्रणव ओम लिखकर फिर काम बिज क्लिम लिखना चाहिए तत्पश्चात कालिंदी भेदन और संकर्षण इस इन दो पदों को चतुर्थ्यांत लिखकर अंत में स्वाहा जोड़ देन, देना चाहिए करने पर ओम क्लिम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा यह मंत्र बन जाता है यह षोडशाक्षर मंत्र राज ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है मनुष्य को व्रत लेकर इस मंत्र का एक लाख सोलह हजार जप करना चाहिए इस प्रकार करने पर साधक इस लोक और परलोक में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संदेह नहीं मंत्र जप के बाद विशेष रूप से महापूजा करनी चाहिए उसका विधान यह है राजन मनोरम स्थंडिल पर कर्णिका स्थित केसरों से उज्जवल बत्तीस दलों वाला एक सुंदर पांच रंग का कमल अंकित करे उस पर मंगल में स्वर्ण सिंहासन रखे उसके ऊपर बलराम जी की परम श्रेष्ठ मूर्ति को पधरा उनकी भली भांति पूजा करें ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय सहस्त्र सहस्रवनाय महानंताय स्वाहा इस मंत्र से शिखा वंदन करें तत्पश्चात श्री बलराम जी को सब दिशाओं में प्रणाम करके उनके सम्मुख अत्यंत पूर्वक बैठ जाए फिर ओम जय जय जयानंत बलभद्र कामपाल तालांक कालिंदी भंजन भजन आविराविभूय मम समुखो भव इसको पढ़कर आवाहन करें तंतर नमस्ते स्तु शिपाणे हल मुसलधर रोहिणेय लीलांबर राम रेवती रमण नमस्ते स्तू इस मंत्र के द्वारा आसन पाद्य अर्घ स्नाज्ञोपवीत वस्त्र भूषण गंध अक्षत पुष्प मधुपर्क धूप दीप नैवेद्य पुष्पांजलि आदि उपचार प्रदान करें अनंतर ओम विष्णुवे मधुसूदनाय वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीधराय ऋषिकेशा पद्मनाभाय दामोदराय संकर्षणा वासुदेवाय प्रद्युमनायुद्धा जोधक्षमाय श्रीकृष्णा नम इस मंत्र के द्वारा पाद गुल्फ जानु जानू कटी उदर पार्श्व पीठ भूजा कंधे अधर नेत्र और मस्तक आदि सर्वांग की पृथक पृथक पूजा करें इसके बाद शंख चक्र गया पद्म असी धनुष वेत्र हल मूसल कौस्तुभ वनमाला त्रिवस्त्र पीतांबर नीलांबर वंशी वेत्र गरुणांक और तालांक ध्वस् चिन्हित रथ दारुक सुमति कुमुद कुमदाक्ष और श्री दामा इन शब्दों के पहले ओम और अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः शब्द जोड़ दे इससे ओम शंखाय नमः ओम चक्राय नमः ऐसा रूप बन जा, जाएगा इन मंत्रों के द्वारा सबका पूजन करें इसी प्रकार कमल के सब ओर अपने अपने स्थान पर विक सकते हैं वेद अभ्यास दुर्गा गणेश दिग्पाल और नवग्रह आदि का भी पृथक पृथक पूजन करना चाहिए तदनंतर परिसमूहन आदि स्थाली पाक के विधान से अग्निदेव की पूजा करके पूर्वोक्त ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा इस मंत्र से पच्चीस हजार आहुतियाँ दे फिर इसी प्रकार ओम नमो भगवते वा इस द्वादशाक्षर मंत्र से आठ हजार और चतुर्भुज संयक ओं नमो भगवत ऐतुभ्यम वास्देवाय साक्ष प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नम, नम संकर्षणाय चम इस मंत्र से आठ हजार आहुतियाँ दे इसके बाद अग्नि की प्रदीक्षिणा करें और आचार्य को नमस्कार करके उन्हें मूल्यवान वस्त्र स्वर्ण के आभूषण ताम्रपात्र सवस्त्र गौ और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करे फिर ब्राह्मणों का पूजन सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनों को भोजन कराए तत्पश्चात आचार्य को प्रणाम करे जो पुरुष इस पटल पद्धति के अनुसार श्री बलराम जी का स्मरण पूजन करता है वह इस लोक और परलोक में विविध सिद्धियों और समृद्धियों के द्वारा सुसंपन्न होता है हे राजन भगवान बलराम जी का यह गोपनीय और सर्व सिद्धि पटल तुमको सुना दिया अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्गसंहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलभद्र जी की पूजा पद्धति और पटल नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ